श्री राम श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकमृत सप्तम परच्छेद श्री प्रभुन अनंतस्वर सर्व पंथा श्रीवृंदवन दर्शन ज्ञाने नए अवतराय संख्ये कुटीचकमती श्रीरामकृष्ण ज्ञानों निराकारचित कुरते ते अवताया अर्जुन श्रीकृष्ण स्तौतिब्रह्म कृष्ण अर्जुन अभ्ययी अहम पूर्णब्रह्म न वेति दक्षसी एहि इुक्त स्थान में प्राप्य अवोचत व कि पश्यसी अर्जुन अगाधि अहमेक महाद्रुवम दीक्षे तुझ्छगण गुमितबून फिर फलिता सी कृष्ण गादीत नेदीयेतरीक्षस्व तवक गणनिष्ठला न स्तवक गण निष्ठ बहुतर निली्य मादृश् फलिता सी अथ तत्पूर्ण ब्रह्म पादपाद अगणितावता प्रकाशंत धिरोदते चबीरदास आसी निराकारे सेवान कृष्ण सेवान्ष्ण विषय कबीरदासन उदीत कौ भजनीय गोपी कर्तालधन क्रियमाणे अमुना सहास्यम सहां साकारवादीन स साकार निराकारवादीवाद निराकार मणिसहाँ यिणी सोपि ईश्वर यथान भाई तथान अनाता भवान्न अनाप्ता भवान श्रीरामकृष्ण सहास्यम अपित्वया अवबुद जानस किं सर्वे धर्मा सकत साधनी सरिभ सकदा विधेया क्रीडा किम कृष्ण कि समति समतिका अंतरेण लक्ष्यपदवी सरोपूा धरा मणि आम महोदय श्रीरामकृष्ण योगी द्विधो बहुदकुटीचक बहुतीयटक अधुना अशाततास बहुदको निगद्य संप्रातपर्यटन स्थिरचि उपशातवृत्ति यो योगी स तदेक पद समासनत कृतासन अविचल ठति तदेकप्मा तक तर तीर्थन तर तीर्थभ्रमण केवलं उदीपनाथ मया सर्वे धर्मा सकत साधनी आसन हिंदू महम्मदीय ख्रीष्टीय मत किंच च साबवैद प्रयाण कर्तव्यसी दृष्टि स एक तमें उपयती भिन्न भिन भिन्न शै तीर्थम परम पर महां क्लेश संभूत काश्याम काशा तृतीयकर्ता सह राज राजमाराज महाजनानाभ्यथनाकोष्ठम अगछम तिष्ट ये विषयकथा कथयतीकूम्यादी सक कथाको कथा, मैं क्रि प्रवृत्त अवदं माता क्व आनीत व्यसी वत्य, दक्षिणेशर तो अहम सुखमा प्रयागे दृष्टि सपुष्क सा, सा दुर्वा सपादप तत पत्रम भेदस्तु केवलम तत्तिलिपत्रेदस्तु कवल युस्तु भूसपुर पुरी श्री प्रभोस्त मणिर्स्यम परमतीथे उदीपन होती सत्यम मथुर्मोदय अगच्छम वृंदावन महोदयस्य मथुर्मोदये महिला अप्यासन हृदय्यासीत वलोक मात्र मैं विह्व अभूत नया अभूयत हृदय तस्या तट्टे बटुरीव स्ना कालिंदीकूल सायकाले भ्रमितगछना या गर्भोदगते सैकत भूखंड तस्मिन सर्वे गावः गर्तंते स्म मात्रमेव मयि कृष्ण भाव सुद्भूत उन्मत् बदह धावितुम प्रवृत्त क्वा कृष्ण क्वा कृष्ण क्वृष्णी वदन दोलारोह श्यामकुंड राधाकुंड वर्तमान व्रजा गोवर्धन द्रष्टुमता गोवर्धन गोवर्धन दर्शनम पूर्ण तो विह्व धा गोवर्धनोपरी दंडवत बाह्य स्थित्यन निरहिताभवि गहम अवता श्यामकुराधाकुंडशरण तरटपततिहगम हरिण एक प्रेक्ष्य विह्व अभव अश्रुना वसनमिच्यम आसी चिंत कृष्णरे सर्वेवास्तल द्रष्टु न शक्नो शिवकाभ्य उपविष्टोस्म किंतु सकदवाक्यमस्तिस्मे हृदयोदोला पश्चादायान् आसीत् वाहकान् अब्रवीत् अतिसावधानैर्वं भावव्यमिति मात्रा अत्यादरो व्यधायि अतिवयस्का विधुवन् समीपवर्तिनी कुटीरे एकाकिनी न्यवसत् मम दशा भावं च दृष्ट्वा अब्रवीत् इयं साक्षात राधा देहा समायाता दुलालितिमा अभिदा स्म तुपस्य मैं भोजनावर्तन सर्व विस्म विस्मते स्म यदिवसेम तो भोज्यनीय प्राश्य गम्य स्म तथा भोज्य प्रत्युत प्रास्ते स्म ग भावाभीष्टा भूत तदीय भावसंदर्शन निम्द सम भूत भावाभीष्टा सती एक हृदय स्कंधम गंगा मातु सकासात, मम देश प्रत्यागमने सर्व स्थिर अहम सिद्धतंडुलौदन मुक्षे गंगामा थैया प्रकोष्ठ से इत सै मम शय्या तदिशि सैत सर्व निर्धारित हृदय नदा अभ्ययी तवैतादृश उदर रोग कचरिया क्य गात्र भणत कथम अहम परवेक्षिष्ये अहम सेविष्ये हृदय एकहस्तम्वा आकर्षति गंगा माता अपर पाणीगृह ग्रा, ग्राहम आकर्षति माता मत स्मृतौभासत माता एक दक्षिणेशरे कालीमें द्वाद्यलायां अत वासो नाभूत। तदोक्त न मै मिन्दा वनस्य भाव उत्तम न पर्यटकेशजबालाच्यते हरतिब्रूहि पेटिका उन्मोचय एकदशवादायां समृतीतायाँ प्रभु राम श्रीरामकृष्ण मा का प्रसाद स्वीचकार मध्यान्ह्यपराह पुनर्भक्त आलापेन काल यापया कवलम अतरा अतरा एकेक एक प्रणवध्वनि हा चैतन्यम उच्चार दिवाल साध्य नीराजन संपन्नम अदय विजया श्रीरामकृष्ण कालीम आगता मतु प्रणाम भक्त तदंघ्री रजानसिस्वीचक्रीरेमलालन माता कालिकाया नीराजन सम्पादी प्रभुरामलाल संबोधय कथयति रे रामलाल क्वासी मे काय संविदा निवेदन कृत श्री प्रभुस्थ प्रसाद इत्यतो स्प्रक्ष्यतिमलायति इत्य अन्यान भक् सर्वे किंचि कि वजती